अमृतवाणी गुरु शिष्य संबंध छः सौ संतानवे समुद्र में एक प्रकार की सीपी होती है जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद के लिए सदा मुँह बाएँ पानी पर तैरती रहती है किंतु स्वाति की वर्षा का एक बिंदु जल मुँह में पड़ते ही वह मुँह बंद कर सीधे समुद्र की गहरी सतह में डूब जाती है तथा वहाँ उस जल बिंदु से मोती तैयार करती है इसी तरह यथार्थ मुमुक्षु साधक भी सदगुरु की खोज में व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता है परंतु एक बार सदगुरु के निकट मंत्र पा जाने के बाद वह साधना के अगाध जल में डूब जाता है तथा अन्य किसी ओर ध्यान न देते हुए सिद्ध लाभ तक साधना में लगा रहता है छः सौ अंठानबे ऐसे साक्षात्कारी गुरु यदि पंडित या शास्त्रज्ञ न भी हो तो घबराने का कारण नहीं उन्होंने पुस्तकी विद्या भले ही न सीखी हो पर उनमें यथार्थ ज्ञान की कमी कभी नहीं होती पुस्तक पढ़कर भला क्या ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति के निकट ईश्वरीय ज्ञान का अनंत भंडार होता है छः सौ निन्यानवे कोई व्यक्ति अपने गुरु के बारे में तर्क वितर्क कर रहा था श्री रामकृष्ण ने उससे कहा तुम फिजूल समय क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब तुम्हें मोती चाहिए तो मोती लेकर सीपी को फेंक क्यों नहीं देते गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे लेकर डूब जाओ गुरु के गुण दोषों की ओर मत देखो कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो तो कभी मत सुनो गुरु माता पिता से भी बड़े हैं यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता की निंदा करे तो क्या तुम उसे सहन करोगे यदि जरूरत पड़े तो लड़कर भी अपने गुरु की मर्यादा को बनाए रखो 701. शिष्य को गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए उसे सदा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए कहावत है यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय अर्थात मेरे गुरु यदि शराब भी पिए तो भी वे पवित्र हैं निर्दोष हैं सात सच्ची भक्ति हो तो सामान्य वस्तुओं से भी ईश्वर का उद्दीपन होकर साधक भाव में विभोर हो जाता है चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी नहीं एक बार किसी गांव से गुजरते समय चैतन्य देव ने सुना कि हरि संकीर्तन में बजाने वाला मृदंग इसी गांव की मिट्टी से बनता है सुनते ही वो बिलठे इस मिट्टी से मृदंग बनता है और एकदम बाह्य ज्ञान खोकर भाव समाधि में मग्न हो गए इस स्मृति से मृदंग बनता है उस मृदंग को बजाते हुए हरि गाया जाता है वे हरी सबके प्राणों के प्राण हैं वे सुंदर के भी सुंदर हैं इस तरह की विचार परंपरा एकदम क्षण मात्र में उनके चित्त में खेल गई और उनका चित्त हरी में स्थिर हो गया इसी प्रकार जिसमें गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती है उसे गुरु के सगे संबंधियों को देखकर गुरु का ही उद्दीपन होता है इतना ही नहीं गुरु के गांव के लोगों को देखने पर भी उसे उस प्रकार की उद्दीपना होती है और वह उन्हें प्रणाम कर उनकी चरण धूली ग्रहण करता है उन्हें खिलाता पिलाता है उनकी सेवा शुश्रूषा करता है ऐसी अवस्था होने पर फिर गुरु के दोष नहीं दिखाई देते इसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय अन्यथा मनुष्य में कुछ न कुछ दोस्तों रहेंगे ही केवल गुण ही गुण नहीं रह सकते परंतु अपनी भक्ति के कारण वह शिष्य गुरु को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता वह उन्हें भगवान के ही रूप में देखता है जिस प्रकार पीलिया हो जाने पर सब कुछ पीला ही पीला दिखाई पड़ता है उसी प्रकार इस शिष्य को भी सब कुछ ईश्वरमय ही दिखाई देता है उसकी भक्ति ही उसे दिखा देती है कि ईश्वर ही सब कुछ है वे ही गुरु पिता माता मनुष्य पशु जड़ चेतन सब कुछ बने हैं